अध्याय बारा देवी पार्वती और भगवान शिव का दर्शनिक सम्मान भगवान शिव का देवी पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान शिव की प्रतिदिन सेवा करना भवानी ने कहा योगिन आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली प्रभो आप ज्ञान विशारद हैं तो भी अपनी बात का � शंभो, आप तब शक्ति से संपन्न होकर बड़ा भारी तब करते हैं, उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उससे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सब की सृष्टि पालन और संघार होते हैं। भगवन् आप कौन हैं और शुक्षण प्रकृति क्या है? इसक प्रकृति के बिना लिंगरूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय वंदनीय और चिंतनीय हैं वह प्रकृति के ही कारण हैं इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद देवी पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वप्रकृति रहित शंभु के रूप में सिद्ध होता हूँ अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए लोकाचार से दूर हो एवं निर्विकार रहना चाहिए महर्षि नारद जब शंभु ने लोकी कुवाहार के अनुसार यह बात क काली ने कहा कल्याणकारी प्रभु योगिन आपने जो बात कही है क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए फिर क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगी इन सब बातों को विचार करके तात्पर्क दृष्टि से जो यतार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए यह सब कुछ सदा प्रकृति से बना हुआ है इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृत ही है आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए आप जो कुछ सुनते खाते और देखते और करते हैं वह सब कुछ प्रकृति का ही कार्य है झूठे वाद-विवाद करना गृहत है प्रभो यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तबत्स्या किसलिए कर रहे हैं? हर प्रकृति ने आप को निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। इश, यदि आप अपने स्वरूप को जानते हैं, तो किसलिए तब कर रहे हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद-विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर � जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। योगी बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए, मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है और कटु सत्य है। इसमें संस्या नहीं है, मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए। मेरे कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के आधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझ से लिप्त कैसे नहीं है शंकर यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। श्री रामाजी कहते ह देवी पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे यूं बोले श्री शिव ने कहा सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे यदि तुम संख्य को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए गिरिजा ने ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले शिव ने कहा गिरिराज मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय स्वेच्छ सिकर की भूमि पर उत्तम तपस्या अपने आनंद में परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ रुच्रुंगा पर्वतराज आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनु देवादि देवशूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा महादेव देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर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 जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिव ने संख्या और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है, वह संवाद मैंने यहां कह सुनाया है। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहक कर काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रसेखर महादेवजी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरण आम्रत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गरम जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती थी। उसे मलती पहुंचती थी, फिर सोलह उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके, बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात् प्रतिदिन पिता के घर लौट आती रही। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार ध्यान पारायण शंकर की सेवा में लगी हुए शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भीव अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उन जब भी उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा तब वे दया से द्रवित उठे और इस प्रकार विचार करने लगे यह काली जब तपश्चर्या करेगी और इसे गर्व का बीज नहीं रह जाएगा तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूँगा ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रहती। ध्यान पारायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते ते फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते मुनियों ने श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदरपूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि पराक्रमी तार का सुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुँचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया परन्तु महादेव जी के मन में तनिक भी शोभ नहीं हुआ उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया मुने तब देवी सती पार्वती ने भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके भगवान शिव को पतिरूप में प्राप्त किया